करते हुए त्वस् पारे रजसो व्योम हे प्रभु तुम आप अस् इस रजसह पारे इस रज के भी परे हो रज कहते हैं धूली कर्ण को छोटे छोटे जो कण होते हैं यहां उसका मतलब है इस अंतरिक्ष में जो हमें धूली से बिखरी हुई दिखाई देती है रात्रि में जो विभिन्न तारे आकाश में बिखरे हुए दिखाई देते हैं वो धूलि के छोटे छोटे कण के समान दिखाई देते हैं तो यहां रजसह का मतलब वो छोटे छोटे कण जो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं लेकिन अपने आप में लोक हैं, बड़े बड़े लोक हैं। जैसे ये पृथ्वी लोक है सूर्य लोक है ऐसे बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह है चूकि ये संसार ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है और हम बहुत दूर से उसे देख रहे हैं इसलिए वो हमें धूल के कण के समान छोटे छोटे दिखाई देते हैं जैसे कि धूल बिखेरती गई हो मिट्टी भी गई हो तो यहां रजसह मतलब ये लोक लोकांतर तो तुम अस्य रजसह पारे हे परमात्मा आप इन लोगों से भी परे हैं इन लोगों में हैं और इन लोगों से भी परे हैं इनसे दूर दूर तक गए हुए हैं ये ब्रह्मांड ये पूरा संसार लोक लोकांतर कितने बड़े हैं कितनी दूर दूर तक हैं, हमें परिकल्पना भी नहीं आती है लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित है और भी दूर दूर तक इतनी दूर तक कि हमारे तीव्र यान भी चलते जाएं चलते जाएं तो हमारे जीवन में वो वहां तक नहीं पहुंच सकते सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष तक भी चलते जाएं तो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते इतनी दूर दूर तक ये, हैं। तो ये परमात्मा आप इन सब लोगों से भी परे हैं इनसे दूर दूर भी वित्यमान हैं परमात्मा की व्यापकता को यह भक्त अपने मन में रख रहा है परमात्मा की व्यापकता को इस रूप में मन में रखना होता है कि ये जो सारा दृश्य जगत है इससे भी दूर दूर तक लोगों के भी दूर दूर तक आप विद्यमान है तुम अस्य पारे रजस आगे कहा व्योमना मना इस आकाश से भी आप परे हैं ये समस्त लोकलोकांतर इस आकाश में विद्यमान है इस दृष्टि से लोगों की अपेक्षा ये आकाश हमें बड़ा अनुभव में आता है तो हे परमात्मा आप इन इस आकाश से भी इस व्योम से भी दूर हैं परे हैं स्वभूत्या ओजा अवसे भ्रिशन मन और आप अपने ऐश्वर्य से अपनी भूति से अपने ओज से अपनी शक्ति से अपने बल से अवसे इसकी रक्षा के लिए ये जो सारा ब्रह्मांड है इतना बड़ा उसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं तो परमात्मा का एक विशेष धर्म यहां दिया धृषण मन मैं श्री इसका अर्थ लिखते हैं दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते हुए अवश्य हमारी रक्षा के लिए आप विद्यमान है परमात्मा इस संसार को बना करके धारण कर रहा है इस रूप में तो वो रक्षा कर ही रहा है लेकिन दुष्ट मनुष्यों के मन को तिरस्कृत करता हुआ उनका दर्शन करता हुआ उनको दुर्बल करता हुआ परमात्मा इन सब लोक लोकांतरों में विद्यमान है इनसे परे भी विद्यमान है परमात्मा का एक विशेष गुण यहां पर वर्णित किया गया है, वो तो दुष्ट मनुष्यों के मन को दर्शन करता है उसका तिरस्कार करता है उसको प्रोत्साहन नहीं देता उसको हतोत्साहित करता है परमात्मा दुष्ट मनुष्यों के मन को तिरस्कृत करता है उनको हतोत्साहित करता है संसार में दुष्ट मनुष्य भी हैं दुष्ट आत्माएं हैं अपने अपने स्वभाव को पकड़ के संस्कारों को पकड़ के अपना जैसा जिसको मिला जैसी समझ बनी उसके अनुसार चलते हैं उसमें गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं और जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो सज्जनों को कष्ट देते हैं उनको बाधाएं पहुंचाते हैं अन्यों को बाधाएं पहुंचाते हैं जो तो अन्यों की उन्नति में बाधक बनते हैं वही दुष्ट हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वही दुष्ट है तो एक तरफ हमें यू दिखाई देते देता है देने लगता है कि दुष्ट मनुष्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं जैसे इनकी शक्ति तो बहुत अधिक है इनको हम रोक नहीं पा रहे हैं और ये स्वच्छंदता से करते चले जा रहे हैं हानि करते जा रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो परमात्मा का समर्थन इनको होगा क्योंकि तो परमात्मा को मानने वाले भी ये समझने लगते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की अनुमति से परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के निर्देश के अनुसार हो रहा है और ऐसा मानते हुए फिर वो ये भी मानेंगे ही कि जो दुष्ट लोग दुष्टता कर रहे हैं ये भी परमात्मा ही करवा रहा है ऐसा मानने लग जाते हैं पित के माध्यम से हमें ये संदेश मिल रहा है कि परमात्मा दुष्ट मनुष्यों को कभी उत्साहित नहीं करता उनको हतोत्साहित ही करता वो दुष्टता कम हो या अधिक हो हमारे अंदर हो या दूसरों के अंदर हो कहीं भी दुष्ट भाव होगा तो परमात्मा उसको हतोत्साहित करेगा जब तो भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो अंदर से उसको भय शंका लज्जा उत्पन्न होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होता है गलत कार्य करके वो अपने बचने के लिए प्रयत्नशील होता है उसे भय रहता है कोई देख न ले कोई पकड़ न ले मेरे इस गलत कर्म का जान दूसरों को ना हो जाए ये अंदर से भय शंका लज्जा उसको होती ही है और गलत कार्य को करके अंदर की बेचैनी हर दुष्ट के अंदर रहती है जैसे कोई सज्जन व्यक्ति अच्छा कार्य करके अंदर निर्भय रहता है निशंक रहता है संतुष्ट रहता है ऐसी निर्भयता दुष्ट व्यक्ति के मन में नहीं हो सकती दुष्ट व्यक्तियों तो को परमात्मा हतोत्साहित करता ही है तो वो परमात्मा जो इन समस्त लोगों से परे है वहां भी विद्यमान है आकाश से भी बड़ा है और अपनी शक्ति से अपने सामर्थ्य से दुष्टों के मन को तिरस्कृत करता हुआ हतोत्साहित करता हुआ विद्यमान है और ये किसके लिए अवसे रक्षा के लिए किसकी रक्षा के लिए हमारी रक्षा के लिए दुष्टों से भिन्न जो हैं, सज्जन हैं, उनकी रक्षा के लिए परमात्मा का कार्य सतत चल रहे है। परमात्मा दुष्ट व्यक्तियों का समर्थन कभी नहीं करता हम दुष्ट व्यक्तियों के कर्मों को इस रूप में कभी ना स्वीकारें कि परमात्मा की यही इच्छा थी इन दुष्ट व्यक्तियों से जो हमें कष्ट मिल रहा है हमारी यही नियति थी परमात्मा ने ऐसा ही हमारे लिए चाहा है परमात्मा तो उनको हतोत्साहित कर है लेकिन चूंकि कर्म करने में स्वतंत्रता भी है इसलिए वो अपनी अज्ञानता से गलत कर्म भी करते हैं अपने स्वार्थ के कारण गलत कर्म भी करते हैं आगे और कहा चक्रिशे भूमिं प्रतिमान ओजसोपह इस भूमि को आपने बनाया है और बिल्कुल ठीक परिमाण में बनाया है प्रतिमान में बनाया है, मानपूर्वक बनाया है जैसी बननी चाहिए वैसा बनाया है ये आपने अपनी शक्ति से इसी तरह से ये जो अपा है अंतरिक्ष है अंतरिक्ष में भी जल है इस सब को भी आपने बनाया है स्व और जो स्वर्गलोक है जहां अत्यंत सुख विशेष होता है वो चाहे इस पृथ्वी पर हो चाहे अन्य लोकों में हो इस पृथ्वी से भी अच्छी स्थिति वाली पृथ्वियां हैं जहां अन्य श्रेष्ठ प्राणी निवास करते हैं हम भी इन सब लोकों में आते जाते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार हमें विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है उन सब में परिभू सब जगह विद्यमान रहते हुए आप दिवब और इन द्वलोकों को जो प्रकाशमान सूर्यादि लोक हैं उन सब में ऐसी आप प्राप्त हो रहे हो हमें उपलब्ध हो यदि तो मनुष्य के मन में ये आए कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप धर्म के अनुरूप उचित मान करके लेकिन दुष्ट भी अपने अपने ढंग से कर्म कर रहे हैं अब मैंने अच्छे कर्म किए उसका फिर क्या होगा ये जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं इनका क्या होगा ये शरीर जब छूट जाएगा उसके बाद मैं कहीं और जन्म लूंगा तब क्या होगा वहां ईश्वर की रक्षा होगी या नहीं होगी ईश्वर वहां भी संरक्षण प्रदान करता है या नहीं करता है तो एक भक्त के मन में ये भावना होनी चाहिए परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है मैं किसी भी लोक में जन्म लू उन लोकों में जहां की हमारे ज्ञान भी नहीं पहुंच सकते वहां मैं जन्म ले लू वहां भी परमात्मा है और परमात्मा का वही न्याय जो यहां लागू है वहां पर भी लागू है परमात्मा की जो व्यवस्था यहां है वो व्यवस्था वहां पर भी होगी मृत्यु के बाद कहीं भी जाऊंगी मेरे साथ मेरे कर्म पुण्य कर्म विद्यमान रहेंगे और जो मैंने बुरे कर्म किए हैं वो भी मेरे साथ में हैं और उसके अनुसार ही मुझे फल मिलता रहेगा जैसे संस्कार मैंने अपने मन पर डाले हैं जैसा ज्ञान मैंने अपना बनाया वो भी मेरे साथ में जाएगा अगले जन्मों में परमात्मा की रक्षा सब जगह विद्यमान है परमात्मा चूंकि न्यायकारी है और सर्वत्र विद्यमान है इसलिए उसका न्याय भी सब जगह सदा पूरी तरह से विद्यमान है और वो दुष्टों को हतोत्साहित करता है मैं भी दुष्टता करूंगा तो मेरे को भी हतोत्साहित करेगा मैं परमात्मा को कितना भी पुकारूं लेकिन अगर मैं दुष्टता करता हूं तो परमात्मा की निकटता मुझे प्राप्त नहीं होगी परमात्मा का प्रोत्साहन मुझे प्राप्त नहीं होगा ऐसी दयानंद इसमें लिखते हैं कि आप सम्यक रक्षण के लिए सदा सावधान हो रहे हो हमारा सबका सम्यक रक्षण हो प्रत्येक आत्मा का सम्यक रक्षण हो इसके लिए आप पूरे सावधान हैं, पूरे जागरूक हैं, हर समय इसकी चिंता रखते हैं हर समय इसके लिए प्रयत्नशील है और इससे हम भक्तों को क्या अनुभूति हो रही है तो इससे हम निर्भय होके आनंद कर रहे हैं ये बहुत बड़ी निर्भयता का कारण है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है अपनी समस्त शक्तियों से युक्त होकर के विद्यमान है और हमारी रक्षा के लिए जाग रहा है सतत हमारी रक्षा कर रहे हैं महर्षि ने आगे लिखा दूसरे अनुच्छेद के अंत में ये सब लोक लोकांतरों का पृथ्वीलोक लोक, अंतरिक्ष लोक, लोक स्वर्गलोक इन सब का जहाँ वर्णन आया तो अंत में फिर लिखते हैं कि कृपा करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिए ये जो आपका इतना बड़ा रचना आपकी इतनी बड़ी रचना दिखाई दे रही है इसका हमें जान दीजिए क्योंकि जब व्यक्ति संसार को लोक लोकांतरों को जितना अधिक जानता है उतनी अधिक ईश्वर की व्यापकता उसके मन में बैठती है यदि कोई अपने घर और एक छोटे से गांव या शहर तक सीमित है उसको वो ही लगता है उससे आगे उसकी दृष्टि नहीं जा पाती और जब इस पृथ्वी को भी देखता है इतनी बड़ी बड़ी दूर दूर तक फैली हुई तो पृथ्वी की विशालता उसके मन में आती है और जब कोई ईश्वर भक्त होता है तो उसके साथ साथ उसमें ईश्वर की विशालता भी आती है समुद्र की विशालता को देख के परमात्मा की विशालता का भी साथ में बोध होता है और इस पूरे ब्रह्मांड में लोक लोकांतरों में ये पृथ्वी तो एक छोटे से बालू के रेत के समान भी नहीं है तो इस सब का जब ज्ञान होता है तो ईश्वर की व्यापकता भी हमारे मन में उतनी ही अधिक आती है इसलिए अंत में मैथी ने प्रार्थना की कि कृपा करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिए अब सृष्टि का विज्ञान भी देंगे अपना भी देंगे और तब हम ईश्वर की आपकी व्यापकता को मन में बैठा पाएंगे समझ पाएंगे कितना व्यापक परमात्मा है उसकी व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है और जब इतना बलवान सर्वव्यापक इतने गुणों से युक्त परमात्मा हमारी रक्षा के लिए विद्यमान है जागरूक है सदा जाग रहा है तो किस बात का भय हमें किस बात की आशंका हमें तो परमात्मा के दिए आदेश के अनुरूप ही केवल कर्म करना है उसी के अनुसार चलते जाना है बाकी तो रक्षा परमात्मा स्वयं करता रहेगा तो मंत्र के भाव को परमात्मा की व्यापकता को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे तो